द्रम कर्णे भद्रं पशे माक्ष स्थिर स्पष्ट ओथर् प्रश्नो परिषद प्रश्न के द्वितीय के पर विचार कर रहा था जिसमें बौद्धों के साथ शास्त्रार्थ छिड़ा हुआ है ज्ञान का विवाह ऐसे कहने पर सिद्धांत ने दो विकल्प खड़ा करके पूछा था सुशुद्ध में क्या ज्ञान से अभिन्न होने से ज्ञान का अभाव होने से ज्ञान का अभाव होता है अथवा ज्ञान दिखाई नहीं पड़ता आदर्शन है अनुभव नहीं होता इसलिए तो एक पक्ष हो गया दूसरा पक्ष कह रहे आदर्शनाथ वाला पक्ष पूर्व पुर, पूर्वोत्ष्ट में टीका में सिद्धांत पूछा था दो तो विकल्प खड़ा किया था उसको लेकर आगे चलते है टीका सुशुक्त ज्ञान से अदर्शनाथ अभाव द्वितीय संकट है पहला विकल्प में जो दूसरा विकल्प है आदर्शनाथ वाला पक्ष सुसुद्ध में ज्ञान का अनुभूति नहीं है इसलिए अभाव है ज्ञान अभाव है ये बोलना चाहे तो उसके शंका उठाता है राष्ट्र ने कहा भावे अभाव ज्ञान से नीचे ज्ञान का अभाव है सुश्रुद्ध में कोई ज्ञान पदार्थ नहीं है विषय नहीं है ज्ञान के अभाव होने से ज्ञा के अभाव में अदर्शनाथ ज्ञान भी तो नहीं है ना ज्ञान के अभाव होने से ज्ञान भी अनुभव नहीं होता इसलिए ज्ञान भी अनुभव न होने से अभाव है अभाव ज्ञान से सिद्धिचे यदि ऐसा शंका करे तो सिद्धांत का देना ऐसा नहीं क्यों सुश्रुद्धि सत्य अभ्य बौद्धों ने सुश्रुति अवस्था में आलय विज्ञान को स्वीकार किया है दो प्रकार के विज्ञान की धारा मानते हैं आलय विज्ञान एक, एक प्रवृत्ति विज्ञान इधम इदम इधम बाहर जो होता है प्रवृत्ति विज्ञान और एक अहम हम अहम की धारा चलती है वो वो अहम तो नष्ट हो जाता है कि दूसरा पैदा हो जाता है धारा चलती है जैसे गंगा की धारा प्रातकालीन जो धारा थे अभी नहीं है तो एक तो ही लगती है एक जैसा लगता है धारा एक जैसी लगती है तो सुसुप्त काल में उन्होंने ज्ञप्ति स्वीकार किया है आलय विज्ञान को स्वीकार किया है तो ज्ञान नहीं दिखा नहीं मान सकता सिद्धांत है ज्ञान आदर्शन है इसलिए ज्ञान बहुत करेंगे तो व्यक्ति बन जाएगा और ज्ञान आदि से लूट करेंगे तो ज्ञान बन जाएगा ज्ञी अभिभववा स्वीकार किया कैसे इसी की व्याख्या करते हैं आलय विज्ञान को स्वीकार किया है तो ने सुसुक्त अवस्था में कैसे तो कहा वैनाशिक जो बौद्ध है वैनाशिक उन, स्वीकार किया जाता है उनको ये लोगों के द्वारा स्वीकार होता है क्या कि सुसुक्त भी ज्ञानस्तित्व सुसुक्त में भी ज्ञान अस्तित्व ज्ञान का अस्तित्व स्वीकार किया है वैनाशिक बौद्ध बोलेगा ज्ञान तो मानते हैं कैसा दूसरे के ज्ञान के विषय बनने वाला ज्ञान मानता है जैसे ज्ञान भी ज्ञ होकर भाषता है उसका ज्ञान भाषेगा ज्ञ बन के भाषेगा दूसरा ज्ञान का विषय ये बोलना चाहेंगे तद्रा भी जय तो ज्ञान बौद्ध बोलेगा तथा सुसुद्ध अवस्था में भी गय तो मानते हैं ज्ञान बह मानते हैं तभी तो ज्ञान हो रहा है ज्ञाय क्या है स्वयं क्या है स्वयं ज्ञान है स्वयं स्वयं को जानता है उस काल में तथा बने थे, तो तो थे। सुसुक्त में भी तो हम स्वीकार करते हैं किया जाता है हमारे से ज्ञान तो थे शवेरा अन्य का ज्ञाय नहीं स्व का ही ग्यय होगा ज्ञान उसका अन्य ज्ञान का ज्ञान नहीं स्वयं का भी ज्ञ ब ज्ञान भी वही होगा ज्ञान और ज्ञ भी वही होगा सुसुप्त ऐसा ज्ञान को मानते हैं चेत मोह भाषण में कहते ऐसा नहीं ऐसा नहीं हो सकता से सिद्ध हुआ वेद पहले सिद्ध कर है ज्ञान ज्ञान है ज्ञ है, है पहले जब अभाव स्थल में कहा गया था कि अभाव स्थल में तो ज्ञान का भी अभाव मानोगी ज्ञान के अभाव से ज्ञान अभाव मानते हो तो उस ज्ञाना का ज्ञान है यदि ज्ञान अभाव का ज्ञान नहीं है तो ज्ञान अभाव कहेंगे वो नहीं होगा अगर ज्ञान अभाव का ज्ञान है तो फिर ज्ञान का अभाव कैसे मानते हो सुशुद्ध पहले भेद सिद्ध किया है ज्ञान और ज्ञान का भेद सिद्ध किया हुआ है जो ज्ञान है वो ज्ञेय नहीं हो सकता जो ज्ञेय होगा ज्ञान नहीं हो सकता भेद भेद सिद्ध है दोनों तो का सिद्ध हो चुका है पहले कैसे हुआ तो सिद्धम ही अभाव विज्ञ विशेष जब अभाव विज्ञ जहा बना होगा विज्ञ पदार्थ जहां अभाव होगा सुशुद्ध में विषयों का अभाव वो है तो अभाव को विज्ञान को विषय करने वाला जो ज्ञान होगा अभाव को विषय करने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान का ज्ञान अभाव ज्ञाय व्यतिरेक जो अभाव ज्ञाय होगा उसका ज्ञान का ज्ञाय जो वस्तु अभाव बना होगा उससे अतिरिक्त होता है व्यतिका ज्ञान ज्ञान ज्ञाय ज्ञान अन्यत्व इससे क्या होगा ज्ञाय और ज्ञान में अन्यत्व तो भेद आ जाएगा एक नहीं हो सकता है पहले सिद्ध कर दिया है अन्य ट्रिप्पणी आएगा दो की टिप्पण है इसके ऊपर ज्ञान अभाव ज्ञान अभाव और अन्यत्व ज्ञान और अभाव अन्य तो तो होने पर भी ज्ञाय ज्ञान उतस्त महत्व ज्ञान और अभाव भिन्न होने पर भी ज्ञान और ज्ञाय में तो कैसे भेद होगा उतस्तम करनाशिका ऐसे परेशानी उन्होंने जिसको स्वीकार किया है उसी को याद दिलाते हुए या ज्ञान का विषय समझ आता है अभाव विषय के ज्ञान से इत्यादिश्धा अभाव को विषय करने वाला जो ज्ञान है अभाव से विन सिद्ध किया है पहले ज्ञान और ज्ञान भिन्न है और ज्ञान के सिद्ध हो चुका है तो सिद्धांत ये बोलते हैं सुसूप में ज्ञान अभाव नहीं मान सकते हो बहुत करो क्यों नहीं मान सकते हो आलय विज्ञान को स्वीकार किया है अहम अहम की धारा स्वीकार किया है आलय विज्ञान संतते आलय तो धारा है विज्ञान तो उस शिक्षा में नष्ट हो जाएगा नष्ट होगा दूसरे के बाद आलय नित्य कौन विज्ञान अनित्य है कि उसकी जो तो धारा है वो नित्य माना है क्या माना <beggarslaus> हा, हाँ धारा को नित्य माना है गंगा जी निरंतर कहती है बोलते हैं धारा नित्य है वो जो गंगा का जल नित्य नहीं वो तो सुबह जो परंपरा नित्य बन धारा नृत्य है ऐसे विज्ञान को तो अनित्य मानते हैं संति है धारा है परंपरा है, है उसको नित्य मानते हैं है आलय विज्ञान संते नित्यत्व अंगीकार आलय विज्ञान की जो धारा है उसको नित्यत्व स्वीकार करने से बौद्धों ने स्वीकार किया बौद्ध है तड़ा भी तदापि तदभावो बुम न सकते सुषुभ होगी सुशुप्प काल में भी तद भावो ज्ञाना भावो, सकते। भावो। ना बनेगा नहीं तुमने तो, चल रही है ठीक है सिद्धांत ने न करके कहा न सुसुप्त व्यक्ति अभूल महा देवासिन कहा सुशुप्त अवस्था में व्यक्ति ज्ञान स्वीकार किया है तुमने आले विज्ञान हो ठीक है अस्तित्व में दी भाष्य में कहा था वैनाशिक्ञान अस्तित्व वैनाशिक बौद्धों ने स्वीकार किया है कि सुसुक्ति अवस्था में ज्ञान का अस्तित्व स्वीकार किया है एक तथा ज्ञान से आदर्शन अस्तित्व सुसूप्त अवस्था में ज्ञान आदर्शन होता है इसलिए सुसूप ज्ञान में यह कहना नहीं बनेगा क्यों ज्ञान का अनुभव करते हो तो तुम्हारे विज्ञान के धारा है वहां तुम्हारे मत में कहा तथा ज्ञान से आदर्शन ज्ञान का आदर्शन होता है इसलिए ज्ञान भाव होता है सुसुद्धिकार्ञान सुसुक्त में भी ज्ञान को स्वीकार किया तो है तुमने सुसुक्ति अवस्था में आल विज्ञान को स्वीकार किया है एक कहा सिद्धांत बौद्ध बोलता है टीका में नमो ज्ञाभाव न तन निरूप्य ज्ञान मैं तो ये मानता हूँ स्वीकार किया जाता है द्वारा निरूपित जो ज्ञान होगा निरूप ज्ञाय के द्वारा निरूपण ज्ञपित जो ज्ञान होगा ज्ञाय ना ज्ञाय वस्तु के अभाव है अभाव होने से तन निरूपय मान गे निरूप्य जो ज्ञान होगा निरूपये ज्ञान ऐसे अधर्श जब ज्ञायक नहीं है तो ज्ञायक के द्वारा निरूप्य होने वाला ज्ञान भी नहीं है हम ये हैं कुछ उस काल में सुस्रुप्त में ज्ञा है कहता है बहुत हमने तो कहा ज्ञ निरूपित दूसरे ज्ञाय के द्वारा निरूपित ज्ञान नहीं है क्यों स्व के द्वारा जानने वाला ज्ञान है स्वयं ज्ञान बनेगा स्वयं ज्ञान होगा किंतु भाई क्या सुश्रुप्त में बहुत होता है च स्व शो के द्वार स्वयं द्वारा ही शो गय होता है ज्ञान ही ज्ञान ज्ञान ज्ञाय एक ही ज्यान, ज्यान जाता तो हो जाता वहां सुसुक्त स्वच्छ वो द्वारा स्वयं बनेगा ज्ञान भी स्वयं रहेगा ज्ञ भी वही बनेगा स्वयं जागेगा उसका ज्ञान दर्शन हम उप्ध्य हमारे मत में ज्ञान का दर्शन हो जाएगा स्व विज्ञ बन जाएगा ज्ञान हो जाएगा ज्ञान दर्शन ज्ञान का देखना बन जाएगा बहुत कथा तुम्हारे मत पे नहीं बनेगा वे मत पे एक बातें नहीं बनेगी क्या तुम स्व गया नहीं मानते हो गए आपको दूसरे का गया मानोगे दूसरे से ग्यय होगा तो अन्वस्था दोष में चले जाओगे ये ज्ञान को जानने वाला दूसरा ज्ञान दूसरे को तीसरा तीसरे का चौथा अंतर सा है हम तो स्वज्ञा ही मानते हैं ज्ञान को इसलिए वजह वेदांति के वर्ग में त्वल मतू स्वयं अंगीकारा तुमने तो ऐसा माना नहीं है कि स्वज्ञा माना नहीं ज्ञान को अंगीकार नहीं करने से सुषुप्त अन्य से भागा और सुस्रुप्त में कोई अन्य है ही नहीं और स्वज्ञा बोलना पड़ता है ज्ञान कोई और दूसरा है नहीं निरूप अन्य वस्तु कोई है हाँ तो तुम नहीं द्वारा ज्ञान निरूपित होना था ज्ञान पदार्थ है ने तुम्हारे यहां ज्ञान का अनुभव नहीं होगा यदि शह ऐसा शंका तो तथा तथा ज्ञान सस्वे नहीं उस सुसुक्ति अवस्था में भी सो ज्ञान को स्वीकार किया जाता है श्री भक्तों तो तो ने कहा सिद्धांति ना कहेंगे अभाव स्थल ज्ञान गये और भेद से सारी तत्व अभाव स्थल में जो पर कहा था गया भाव से ज्ञाना भाव करके मान रहे थे तुम वो तो जिस ग्या भाव के द्वारा ज्ञाना भाव को सिद्ध करोगे वो ग्याया भाव का ज्ञान है नहीं का का ये सिद्धांति ने पूछा था ज्ञा का अभाव का ज्ञान यदि है तो ज्ञान अलग है ज्ञान से अभिन्न ज्ञान है हाँ ही नहीं सिद्ध हो तो जाएगा पहले एक आधा मानी गय के अभाव के द्वारा जब ज्ञान का अभाव सिद्ध करते हो वो गय का अभाव का ज्ञान तो है कि नहीं मानना पड़ेगा एक आधे भिन्न सिद्ध हुआ है एक आ रहे ठीक है अभाव स्थले ज्ञान गये और भेदस्य शादी तत्व अभाव स्थल में देखा ज्ञाय के अभाव के द्वारा ज्ञान का अभाव जहां सिद्ध कर रहे थे पहले उस स्थिति में देखा सिद्ध सिद्ध किया क्या ज्ञान और ज्ञेय भिन्न होता है क्योंकि ज्ञेय के अभाव के माध्यम से ज्ञान का अभाव सिद्ध करने के लिए ज्ञेय का अभाव का ज्ञान होना पड़ेगा yeah. तभी तो, तो सिद्ध करेगा ज्ञान के अभाव अवस्था में ज्ञान और ज्ञेय को भेद दोनों का भेद का सिद्ध किया हुआ है इसलिए तब दृष्टान्त देना इसलिए वो दृष्टान्त बना करके सर्वत्र ज्ञान के और भेद साधना वही दृष्टान जैसे वहां पर हुआ ऐसे यहां भी मानना पड़ेगा सुसुप्त में भी कोई दिखे मानना पड़ेगा ज्ञान ज्ञान में नहीं। नौ, से, है तो वेद सिद्ध है कहा सिद्ध में अभाव से इत्यादि अभाव को विषय करने वाला जो ज्ञान होगा उस ज्ञान से भिन्न है पहले सिद्ध कर दिया है ठीक आने तो अभाव विज्ञ विषय में बहुगुरी समाज दिखाना चाह रहे हैं कि टीका में विग्रह दे रहे हैं अभाव रूपो विज्ञ विषयो यश्य विज्ञ मान विषय अभाव रूप है विज्ञा मान विषय जिसका जिस ज्ञान का तस्य ज्ञान उस ज्ञान का भाव रूपो योग्य है और उसका भाव रूप जो क्या होगा ज्ञान तद विधि निगा ज्ञान से अभाव रूपो योग्य अभाव रूप जो ग्य होगा उससे भिन्न है ज्ञान अभाव रूप जय से ज्ञान भिन्न होता है पहले सिद्ध कर दिया है ठीक है है मैं अभाव स्थल भेद भी न सर्वत्र पूर्वादि बोलता है वहां तो भेद मानना पड़ा क्योंकि जया भाव के द्वारा ज्ञाना भाव सिद्ध करने लिए ज्या, ज्या के लिए अभाव का ज्ञान होना आवश्यक रहा आवश्यक रही अभाव स्थल में दोनों का भेद मानने पर भी भावस्थल में नहीं होता जहाँ अभाव स्थल हो वहां पर ज्ञान और ज्ञेय भिन्न होते हैं हम ऐसा मानते हैं किन्तु भाव स्थल में नहीं वहां एक ही होगा यही होगा। इधर दो नंबर शंका है बहुत ज्ञान अभाव और भी ये दो नंबर ज्ञान ज्ञान वस्तु कत स्थल प्रत्यवस्त्र वैनाशिका ज्ञान अभाव और अन्य भी ज्ञान और अभाव अन्य होने पर भी अभावि में होने पर ज्ञान और ज्ञेय में कैसे वो भिन्न आएगा ये बहुत ऐसा शंका न इति तद अभ्युत स्मार है उसी का स्वीकार जो किया था बौद्धों ने उसी को याद दिलाते हुए कहा विज्ञेय विषय इत्यादि विषय विज्ञा विषय से ज्ञान से अभाव विज्ञा विशेष विषय को विज्ञा विषय को करने वाला जो ज्ञान होगा ज्ञान ज्ञान से अभाव उस ज्ञान का जो अभाव के ज्ञेगात अभाव के ऐसे अतिरिक्त ज्ञान होगा ये पहले सिद्ध कर चुके हैं इसलिए ज्ञान ज्ञा भेद होगा ये कहा तीन नंबर का भेद साधना यदि भेद सिद्ध किया है सुसुप्त अभी यज्ञ भावात्मक सुसुप्ति में भी जो ग्यय वस्तु होगा वो भावरूप ही होगा सुसुप्त अभी यज्ञ भावात्मकान इसी प्रकार से ज्ञान होगा जो ग्यय होगा भावरूप होगा तो कोई ना कोई भाव वहां है इस रहती। इसलिए वो जो ज्ञान से भेद किए जाने है वो भाव रूप पदार्थ का भेद कौन किससे होगा ज्ञान से होगा ज्ञत् अभाव जैसे ज्ञा तो का भाव ज्ञान से सिद्ध होता है उसी प्रकार ज्ञेय भी जो हो होगा ज्ञान से सिद्ध होगा ऐसा मानना पड़ेगा शिशु आगे टीका भी कहते हैं अभाव स्थल है भी न सर्वत्र इतिहास संज्ञा बहुत तो बोलता अभाव स्थल में तो ज्ञान और ज्ञेय भिन्न है मानते हैं क्योंकि ज्ञेय के अभाव के द्वारा जब ज्ञान अभाव सिद्ध कर रहा है सुषुप्त में तो वहां पर ज्ञेय का अभाव का, का ज्ञान होना पड़ेगा तो ज्ञेय और ज्ञान भिन्न हो गए तो अभाव स्थल में भेद होने पर भी ज्ञान गएगा भेद होने पर न सर्वत्र मान सर्वत्र नियम नहीं है केवल अभाव स्थल में है नियम ऐसा संज्ञा करे तो उत्तर देंगे ना न्याय से तुल्यवाद सिद्धांत कर दे युक्ति तो बराबर है जब अभाव स्थल में ज्ञान ज्ञाय भिन्न होता है तो भाव स्थल में भी भिन्न होगा तुल्यवाद तो तुम सक्य हूं जो नियम है उसको अन्यथा करना संभव नहीं जैसा है वैसे ही नियम है जब अभाव स्थल में ज्ञान और ज्ञाय भिन्न होता है तो भाव स्थल में भी ज्ञान ज्ञान भिन्न होगा ये कहते नहीं इत्यादि राज्य में कहेंगे टिप्पणियां चार पांच छ चार में कहते हैं उगता अनुमान अभावत्व उपाधित आशयते पूर्वादी बोलता है अनुमान में अभावत्व उपादित हेगे सुश्रुति जो है ना ज्ञानाभाववान ऐसा बोलेंगे मान ये ज्ञाभाव भावत्व सुश्रुति ज्ञाना भावी ज्ञायभावत्व तो ऐसा बोलने पर अभावत्व उपादित होंगे ऐसा पूर्वादि बोलता है उत्ता अभाव तो उत्पादी संगत है ऐसे शंका करता है अभाव अभाव स्थल में है ये जो तो बात है ज्ञान और ग्यय का भेद अभाव स्थल भाव में नहीं है ऐसे शंका उठाता है कहा पांच की टिप्पणी में कहते हैं न्याय सेतुल है अभाव स्थल में ज्ञान और ग्य भिन्न होता है तो अभाव स्थल में ऐसे होगा ग्ययत्व जिक रूप हे तो इतिहावत जयत्वरूप हेतु के द्वारा गय तो हेतु के द्वारा ये क्यों होगा ज्ञान ज्ञायूप भिन्न है ऐसा अनुमान होगा कस्मात् ऐसे हो जाएगा अनुमान का स्वरूप हो जाएगा जय पदार्थ ज्ञान से भिन्न होता है क्यों गय रहेगा ज्ञान क्या रहेगा ज्ञत्व रहेगा ज्ञान ज्ञान रहेगा भिन्न है ऐसा अनुमान हो जाएगा यह कहा पक्ष तरत्व अभावतु अभावत्वाधि भवतु रहती इसमें पक्ष के समान अभावत्व उपाधि नहीं होती क्योंकि भिन्न मान यहाँ भेद साध्य है तो ये ये साध्य तत्र उपाधि ये भेद जहां भेद होगा वो अभाव रहेगा अभाव होगा अभाव साध्य है यहाँ अभाव होगा साध्य व्यापक हो जाएगा हेतु है क्या यहाँ ज्ञत्व तो ग्या, तो बने अव पदार्थ है जहां रहेगा वहां पर अभाव नहीं है तो उपाधि बन रही है एक अथा उर्वादी हम इसमें अनुमान ये देंगे जब आप अनुमान करोगे ज्ञा ज्ञाना ज्ञत् इसमें हम उपाधि देंगे उर्वादी बौद्ध बोलेगा तो इसलिए कहते हैं कि नहीं पक्ष तरत्व रूपत्वाच्च भावत्व अभावत्व नौपाधि भवत् पक्ष तरत्व तो होता है उसको उपाधि नहीं मान सकते इसी प्रकार या अभावत्व को भी उपाधि नहीं मान सकते उसके समान है अन्यत्व समान ठीक है जो तद कहा अन्य अन्यथा कर तो न सक जब अन्यत्व सिद्ध हो चुका है भेद सिद्ध हो चुका है उसको अन्यथा करना संभव नहीं है अभावस्था में सिद्ध हो चुका है ठीक इसलिए भाषा में कहते हैं नहीं तत्म जो सिद्ध है ज्ञान और ज्ञेय का भेद सिद्ध हो चुका है अवावस्था में सिद्ध हो गया है नहीं तत्व मृतम विव उजीव पुनः अन्यथा करतुम शक्य थे जो सिद्ध हो चुका है ज्ञान भिन्न होता है ज्ञेय भिन्न होता है सिद्ध हो चुका है में जो देखा भिन्न देखा गया तो वो जो सिद्ध हो चुका है उसको मृतम विव उजीव जैसे मरे हुए को बचाना संभव नहीं है उसी प्रकार पुनः तो आकर के बदल जाना दोन और एक ही होता है करके ऐसे बदलना करना ग भी न एक 100 निकनाश वैनाशिक के द्वारा भी अन्न था करना संभव नहीं है ज्ञान और गह का भेद ही रहेगा बताएगा मृतम में वो ऊंची विप्पणी मृतम यथा न पुनर्म उजीव शक्य जैसे मरा हुआ व्यक्ति को कोई दोबारा जीवन दान नहीं दे सकता तथा उसी प्रकार सकृत सिद्धम ज्ञान और बार जो तो सिद्ध हो गया सकृत एक बार एक बार सिद्ध होगा ज्ञान और जो अन्य सिद्ध होगा न पुनर्था कर तुम शक्य दोबारा अन्य प्रकार करना संभव नहीं अन्य ही रहेगा तो दोनों का भेद सिद्ध कर दिया है भेद ही रहेगा ज्ञान ज्ञान ही रहेगा ज्ञाय रहेगा चाहे अभावस्थल हो चाहे भावस्थल भाष्य में कहते हैं ज्ञान से ज्ञत् प्रश्न चेत न बहुत तो बोलेगा आप ज्ञान से ज्ञत्म ज्ञान में तो आप क्या मानते हो ज्ञाय मानोगे तो, तो ज्ञत्व तो आएगा ज्ञान में तो किसका दूसरे ज्ञान का ज्ञान तो आएगा फिर वो जो आएगा वो ज्ञान के लिए तीसरे ज्ञान का ज्ञान तो आएगा अवस्था दोष तो आपके मत पे आ जाएगा हम तो स्व मानते हैं और आप सौ मानते न ज्ञान को तो अन्य का विज्ञान होगा ये जो ज्ञान होगा सुश्रुप्ति का ज्ञान स्व विज्ञान आप नहीं मानते हो हम तो सौ मानते हैं बौद्ध लोग मानते हैं मानते हो तो न मानने पर दूसरे के द्वारा जानना होगा उसको दूसरे ज्ञान का विषय बनेगा फिर दूसरा ज्ञान तीसरे का विषय हो अनवस्था चले जाओगे अगर स्व नहीं मानोगे तो ये बौद्धों का कहना है ज्ञान से ज्ञाय में ज्ञान तो में जो ज्ञाय रहेगा जो तुम तो आएगा वो अन्य के द्वारा आएगा फिर भी अन्य फिर उसमें भी आएगा अन्य के द्वारा त्वत्पक्ष में वेदांति पक्ष है अति प्रसन्न अति प्रसि होगी अतिव्याप्ति होगी चेत सिद्धांत कर न इत्यादि बोलेंगे टिप्पणी दो अति प्रसंग अनुप अनिष्ट प्रसंग जो अनिष्ट प्रसंग हम तो हो, ध्यान को है आप स्विज्ञ नहीं मानते हो तो पर विज्ञा होगा तो दूसरे ज्ञान का विषय बनेगा फिर दूसरा ज्ञान तीसरे का विषय बनेगा इत्यादि करेगा अनवस्था विषय हो गए अगर सौ विज्ञान न मानने पर का कहा तो सिद्धांत मिभाग होते उसका विभाग सर्वत्र ज्ञान ज्ञान है ज्ञेय ज्ञा दो विभाग सर्वत्र सिद्ध हो चुका है सिद्ध हो जाता है ज्ञान कभी भी नहीं हो सकता ज्ञान कभी नहीं हो सकता दो विभाग सिद्ध है ज्ञान ज्ञान ही रहेगा ज्ञेय नहीं बन सकता हम अनवस्था में नहीं जाएगा एक वेदांत बोलते हैं नग उपब्ध है सर्वस्या उसका जो विभाग है सत सत सर, सत सर, सर, सर्वत्र सर, सभी का विभाग हो जाता है दो एक गोटी एक ज्ञान कोटि एक व्यय कोटि ज्ञान ज्ञानी रहेगा ही रहेगा इसी का अच्छा दो ना तीन की टिप्पणी न विभाग तीन की टिप्पणी न तद यदि तद अनवस्थात्मक अनिष्टम ना तद ना, ना अनावस्था रूप अनिष्ट हमारे मत में नहीं है वेदांतिक होते हैं क्यों नहीं है तत्र हेतुर हेतु विभाग भोपत्ति उसमें हेतु का कारण क्या विभाग की स्वीकृति उपपत्ति युति विभाग हो जाता है ज्ञान ज्ञानी रहेगा ही रहेगा एक विवाह भूपत्ति अच्छा भाष्य में कहते हैं यदा ही सर्व ज्ञित तदा तद व्यक्तृत ज्ञान ज्ञान द्वितीय विभाग कोई व्यक्तिया सर्व ज्ञा सर्व्य पदार्थ ज्ञय होगा किसी सभी को जानता है ज्ञाय हो जाएगा तो उपस्थिति में तद व्यतिक्ञान होगा उससे ज्ञा से अतिरिक्त जो होगा ज्ञान होगा द्वितीय तो विभाग हो एक विभाग तो सबके सब हो जाए गई कोटिका और दूसरा विभाग होगा ज्ञान कोटिका दो विभाग है एक विभाग है फिर वो थे अवैनाशिक अवैनाशिक माने हम बेवानी हमारे द्वारा ऐसा दो ही विभाग माना जाता है तीसरा विभाग नहीं ज्ञान ज्ञान गय बनता हो ऐसा नहीं है ज्ञ ग रहेगा ज्ञान ज्ञान ही होगा दो ही विभाग माना जाता है हमारे यहाँ अब अनाश कह तृतीय विभाग होगी ज्ञान को विषय करने वाला दूसरा ज्ञान फिर उसके लिए दूसरा ज्ञान ऐसा अनावस्था में जाने वाला तृतीय विज्ञान हम स्वीकार करते हैं हम तो दो ही विभाग मानते तीसरा विभाग मानते हैं एक ग्यय है दूसरा ज्ञान है दो ही विभाग है अवस्था की आपत्ति हमारे यहाँ नहीं ये कहा ठीक टीका देखे टीका हम कहते हैं ज्ञान सेक्त ज्ञा पक्ष अन्य हो गया आगे ज्ञान से के ऊपर में टिप्पणी है प्रतीक में टिप्पणी दिया हुआ आठ टिप्पणी वो देखिए पहले आठ नंबर टिप्पणी है ज्ञान से अत्र तदपि अन्य प्रतीक उपादान युक्त युक्त पश्या पश्या ये जो यहां पर ज्ञान जो प्रतीक दिया है इसके स्थान में तदपिना यह प्रतीक होना अच्छा था तदपि अन्य वाला है ना वो प्रतीक देना, देना चाहिए था तदपि अन्य प्रतीक होना चाहिए था एक अज्ञान से न होकर के ऐसा प्रतीक देना चाहिए था ऐसा कहते हैं अच्छा ये प्रतीक अच्छा होता ये बोल रहे अत्र तदपि अन्य इतव प्रतीक पूर्वत्म जो है वो पूर्व के साथ हमने तो ये ज्ञान से ज्ञाय के ऊपर में ये टिप्पणी यहाँ की है ये ये जो ज्ञान के प्रतीक है, जो जो है यहां ना जो टिप्पणी है यहाँ पर तदपि तो अन पाठ युक्त होता क्यों और ज्ञान ज्ञाय इतना पंक्ति पूर्व के साहब पूर्व कर देना अच्छा भाष्य में ऐसा बोला बोल रहे जैसी आस्था है जैसी लिखा है ऐसे मान्य पर आप क्या करें भाष्य ज्ञाय स्व व्यतिरित्ञ ज्ञत् जो आया है ज्ञान ज्ञाय स्व व्यतिरिक्त गे ऐसा सब ज्ञान से का ज्ञत्ता ज्ञान से स्व्यतिरिक्त ज्ञाय ऐसा ऐसा करके अर्थ कर लेना है एक अलग ऐसा होगा ठीक है देखें ज्ञ स्व्यरिक्त ज्ञायत्व तो नियम अंगीकारात्म ज्ञ स्व्यतिरिक्त ज्ञत्व नियम अंगीकारात् ज्ञो होता है अपने से भिन्न से ज्ञ होता है अपने से भिन्न क्या विषय बनता है ऐसा हम स्वीकार करते हैं ज्ञान वेदांती हम ऐसा मानते हैं ज्ञेय तो नियम अंगीकार जो ज्ञेय ज्ञान पदार्थ ज्ञेय तो आएगा वो ज्ञेय तो कैसा अपने से भिन्न का विषय बनना ऐसा स्वीकार करने से अस्म मते माने वेदांति मत हमारे मत में न मत ज्ञान से ज्ञत्व तो अनंगीकारात् ज्ञान को ज्ञ स्वीकार ही नहीं किया हमने हम ज्ञ को अपने से भिन्न से गेय मानते हैं इसलिए हमारे मन में ज्ञान में ज्ञान तो नहीं मानते इसलिए न दोष है ज्ञान अवस्था दोष हमारे यहाँ नहीं है इत्यादि कहा अच्छा न तक इत्यादि कहा ठीक है सर्वस्व जाते विभाग असंकर हो विभाग माने असंकर कर न करना भिन्न भिन्न करना समस्त सारे वस्तुओं का विभाग माना अशंकर है ज्ञान एव न ज्ञे यही असंकर ज्ञा है ज्ञान तो ज्ञान ही रहेगा ज्ञान नहीं हो ज्ञान ज्ञानम एव न ज्ञे ज्ञान कभी ज्ञा हो नहीं सकता ज्ञान ही रहेगा और ज्ञम अभी और जो है जो होगा वो भी ही रहेगा न कदाचित कभी भी ज्ञान नहीं हो सकता ये दो विभाग है हमारे यहाँ ज्ञान ज्ञानी होगा हो और ज्ञाय ज्ञाय ही होगा दो ही विभाग हमारे यहाँ इत्यवस्पत्ति है ऐसे दो विभाग की सिद्धि हो जाती है हमारे यहाँ अथवा ऐसा भी कर सकते हैं अथवा द्विभाग उपत् तद विभाग में द्विभाग ऐसा भी कर सकते हैं दो भाग एक ज्ञान का भाग और एक ग्य का भाग द्विभाग भाग्य ऐसा भी परिचित कर सकते कहा द्विभाग ऐसा भी कर सकते हैं ऐसा ज्ञान के रूप रूपा भाग द्वज में वह ज्ञान और गे स्वरूप दो भाग है एक ज्ञान का भाग और एक गय भाग राशि द्वयम एवं भाग माना राशि दो समुदाय रूप तयोग उसकी सिद्धि हो जाती है कहा अच्छा ज्ञान ज्ञ रूप भाग द्वयम द्वय राशि अंगीक्रिय थे हम तो वही स्वीकार करते हैं दो ही गयी ज्ञान ज्ञानी रहेगा ज्ञायी रहेगा यही मानते हैं न तृतीयो ज्ञान विषय के ज्ञान रूप ज्ञान को विषय करने वाला ज्ञान रूप विभाग हम तीसरे भाग मानते ही जो ज्ञान में सौभिज्ञान तो लाने के लिए तुम तो मानते हो हम नहीं मानते ज्ञान भाव राशि नांगी की क्रिय जो भाव के एक और तृतीय तृतीय राशि जो ज्ञान को विषय करने वाला ज्ञान का एक और विभाग हम नहीं मानते तृतीय नहीं मानते हैं यह सिद्धांत का कहा टिप्पणी नौ है ना अत्र भागो राशि पाठ यहां पर द्विभाग में भागो राशि ऐसा पाठ होना चाहिए भाव राशि की जगह में भावो राशि ऐसा होना चाहिए भाव माने राशि भाग शब्द का अर्थ राशि भाव राशि नहीं भाव शब्द भाग होना चाहिए भाग का अर्थ राशि होना चाहिए ठीक है में जो लिखा हुआ है भाव राशि है ना तो भाव राशि में भागो राशि जो भाग है उसी को राशि कहते हैं जैसे घट कल वैसे भागो राशि ऐसा पाठ होना चाहिए ये अत्र भागो राशि प्रतिपत्ति ऐसे पाठ अच्छा होता ठीक है जो भाव राशि लिखा हुआ है उसमें भागो राशि ऐसा होता माना भाव शब्द राशि है ऐसा पाठ अच्छा होता हम हम हम ऐसा मानते हैं यथास्कृत अस्वार अस्वारशिक जैसा सुनाई पड़ रहा है भाव राशि थोड़ा ठीक लगता नहीं भागो राशि ऐसा पाठ अच्छा होता एक तथा फिर अर्थ क्या आया तथा ज्ञान तुम एको भाग भाव राशि की जगह में भागुरा राशि करेंगे तो ज्ञानत्व एको भाग एक भाग हो जाएगा ज्ञान ज्ञत्व द्वितीय भाग दूसरा भाग विभाग हो जाएगा ज्ञ ब दो माना जाता है हमारे हम दो भाग को मानते हैं माना जाता है हमसे ज्ञान विषय का ज्ञान उपग्रे एक और बहुत ही मानता है ज्ञान को विषय करने वाला ज्ञान सुश्रुक्ति में स्वयं ज्ञान विज्ञान भरा हुआ मानते हो ज्ञान विषय ज्ञान को विषय करने वाला ज्ञान स्वीकार करने पर तो ज्ञानत्व सती ज्ञान वाण से ज्ञात्व रूप तृतियों ज्ञानत्व होता हुआ और ज्ञाय स्वरूप जो तृतीय विभाग को मानना पड़ेगा जो ज्ञान ज्ञाय मिला हुआ तृतीय विभाग में मानना पड़ेगा हम तो दो ही विभाग मानते हैं ज्ञान ज्ञान है है तुम तो ज्ञान और ज्ञाय को एक ही मानते हो तो ज्ञान ज्ञान रूप होता हुआ स्वरूप जो तृतीय विभाग में मानना पड़ेगा तृतीय विभाग हमारे द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता वेदांजी के द्वारा स्वीकार नहीं होता एक तामेवाहा अथवा तमेव क अथवा तो वा तो जैसे विभाग है उसी को कहते हैं शब्दों से कहना है और ताम पाठ होगा तो क्या होगा ताम ये यदि पाठ है तू विभाग उपत्ति में उपपत्ति शब्द लगा देना विभाग की उपत्ति वही बताते है आगे क्यों ताम क्या स्त्रीलिंग लाने पड़ेगा विभाग ऐसा लगा देना पड़ेगा यदि ये बता इसलिए भाष्य में कहा जब जिस अवस्था में किसी व्यक्ति का सब के सब ज्ञ किसी का सब ग्यय हो जाता है तब तो तर तद व्यक्ति ज्ञान ज्ञान में उसे व्यतिरिक्त जो सागे ज्ञाय बन गए उससे अतिरिक्त जो होगा ज्ञान होगा द्वही राशि हो जाता है द्वितीय विभाग ये हम तो यही मानते हैं अवय नाशिक द्वितीय विभाग द्वही विभाग मानते हैं ना तृतीय विषय अवस्था अनुपति तृतीय विषय करने अनुभव ज्ञान नहीं मानते इसलिए अवस्था हमारे यहाँ नहीं आएगा ये कहा ठीक है ये पक्ष गेयम सर्वम हमारे यहाँ तो जिस पक्ष में सबके सब ज्ञ है ज्ञान भिन्न सब गेय है हमारे यहाँ स्थिति है जिस पक्ष में ज्ञम सर्वम स्व व्यतिरिक्त कश्यचि अपने से भिन्न कोई एक ज्ञान होगा उसके सब के सब गेय बना हुआ है ज्ञान का एक ही ज्ञान है वेदांत पद में ज्ञान का विषय बना होगा सब ज्ञा ज्ञम किसी ज्ञान का गे सारे के सारे गेह किसी एक ज्ञान का गेह है ज्ञान क्रिय जिस पक्ष में ऐसा स्वीकार किया जाता है हम वेदांत यही स्वीकार करते हैं एक ही ज्ञान का विषय सारे स्वीकार होता हैद के आवृत्ति करके आवृत्त कर्के पक्षे ग्येय सर्व एक बार ग्येय फिर ग्येय अंगी क्रीय जेय दो ग्येय के आवृत्ति कर्केय पद आवृत्त स्व्यतिर से पद अध्याण स्व्यतिरिक्त ऐसा पद का यदा वाक्यम यदा ही इत्यादि को ऐसा लगाना जब अपने से व्यतिरिक्त का अनुभव होगा किसी का तो उसे भिन्न ज्ञान हो जाएगा इत्यादि का अवैनाशिक भाष्य में जो अवैनाशिक वैनाशिक गई न बोलना अवैनाशिक ऐसा यहां खंडाकार लगाया हुआ है पहले जमाने में ऐसा लगाने की प्रक्रिया नहीं थी इसलिए ऐसा बोल रहे यहां तो भाष्य में लगा हुआ है खंडाकार तद विषय तृतीय तर्व विषय ज्ञानवस्था नृतीय इत्यादि कहा था उसका अर्थ तृतीय मैंने ज्ञान विषय के ज्ञान आप बता ज्ञान को विषय करने वाले ज्ञान को विषय आप मानते हैं ऐसे ज्ञेय नहीं, नहीं मानते हम तो दो तो ही भाग है ज्ञान ज्ञान है ज्ञेय ज्ञेय है यह अव्यवस्था तुम्हारे ऊपर लगेगा बोलना चाहते तुम ज्ञान को विषय करने वाले ज्ञान और मान रहे हो एक ज्ञान होगा और एक ग्यय होगा और तृतीय कोटी ज्ञान को विषय करने वाला ज्ञान उल्टा तुम्हारे ऊपर में माना है किस करने जा रहे हैं ये कहना चाहते हैं ठीक है हमें आगे कहेंगे तरी त्वत्पक्ष ज्ञानात्मक से तो ब्रह्मणा ज्यान, सर्वज्ञ तुमने तो फिर तुम्हारे वेदांति के मत में सत्यम ज्ञान ब्रह्म कहते हो तुम लोग ज्ञान स्वरूप मानते हो ब्रह्म को ज्ञानात्मक ब्रह्मणा जो ज्ञान ज्ञानात्मक से ब्रह्मणा ज्ञान स्वरूप जो ब्रह्म उसमें सर्वज्ञ नहीं आएगा क्यों अपना ज्ञान तो नहीं रहा ना स्विज्ञ नहीं हो पा रहा है अपने से भिन्न का तो जाने रहा हो क्यों अपने को क्यों अपने को जाने का तो स्विज्ञ हो जाएगा अपने को तो विषय नहीं कर पाएगा तो और मानोगे तो तुम्हारी प्रतिज्ञा हानि हो जाएगी स्व विज्ञान नहीं मानते हो तो ज्ञान ज्ञान को विषय नहीं करता बोल रहे हो तुम ज्ञान ज्ञान है, है दो ही तो विभाग है तुम्हारे तो स्व विज्ञा तो आ जाएगा तो आपत्ति आ जाएगी और अगर, अगर अपने को नहीं जानता है तो सर्वज्ञ नहीं पाएगा एक छूटी गया स्वयं सुन ये बहुत दोष देने जा रहा है तभी त्वर पक्ष है तब आप जब दो ही विभाग मानते तीसरा विभाग नहीं मानते विषय ज्ञान नहीं मानते हैं तो ब्रह्मा अपने को जानेगा कि नहीं जानेगा नहीं जानेगा और को जानेगा तो सर्वज्ञ तो नहीं आ पाएगा एक तो छूटी गया यही बोलना चाहता है तभी तो प्रतिपक्ष जो दो विभाग मानने वाले तुम वेदांत तुम्हारे पक्ष में ज्ञानात्मक से ब्रह्म ज्ञान स्वरूप जो ब्रह्म है उसका सर्वज्ञ तुम नश्या तो सर्वज्ञ नहीं हो पाएगा स्वयं छूट जाएगा बाकी तो जानेगा अब ज्ञान ज्ञाय नहीं होता आपके यहां और ब्रह्म ज्ञान नहीं बन पाया तो नहीं जानेगा स्वेण स्वश अज्ञान स्व द्वारा स्वयं का ज्ञान नहीं है ना आपके मत में हमारे यहां तो है ज्ञा स्वयं को विषय करता है स्विज्ञा होता है आप गया नहीं हाँ। स्वेण हां स्वस्थ अज्ञान स्वर्ग द्वारा स्व का अज्ञान होने से सर्वज्ञ तो नहीं होगा नहीं रहेगा ये संकत है यह करता बहुत आपके ब्रह्म सर्वज्ञ ने कहा है स्वयं को नहीं जान सकता ऐसा तो कहा ज्ञान से स्वै अभिज्ञ है तो ज्ञान है कि के द्वारा अभिज्ञ होता हो स्वयं का विषय न होता हो ऐसी स्थिति में पर सर्व कत्व हानि सर्वकत्व कहानी आ जाएगी और आपके यहाँ वही ब्रह्म ज्ञानात्मक है ज्ञान स्वरूप है तो स्वयं नहीं जान पाएगा ज्ञान स्वरूप होने के कारण ज्ञान ज्ञान को नहीं जानता बोला आपने हमारे यहां दोष देने के लिए तो सर्वकेानि होगी ऐसा बहुत तब, भी बहुत दबोले बोले वह भी दोषा तब बस वस्तु वो दोष उसी को बौद्ध क्या हो जाएगा हमारे यहाँ दोष नहीं है कैसे पता नहीं है नहीं दोष जो, जो सर्वज्ञत्व के हानि रूप दोष है सर्वज्ञ नहीं होने आने वाला दोष वो भी तस्वी वस्तु उसी बौद्ध का ही होगा क्यों तन निर्वाह है नागम उसके निवृत्ति करने से हमने क्या लेना देना क्या प्रयोजन हमारे हम प्रयोजन नहीं और अनवस्था दोष अश्व और अनवस्था दोषी तुम्हारे ऊपर ही आएगा हमारे ऊपर आने वाला नहीं है ये दोनों दोष बौद्ध के ऊपर ही आएगा ज्ञान अश्व्यों ज्ञान को, को गेय माना है तुमने तो ये ज्ञान गेय होगा किसका दूसरे ज्ञान का ग्य होगा फिर वो ग्यय होगा तीसरे का अनवस्था दोषी तुम्हारा यहां वाला है ठीक है तो दोष अत्य वस्तु ज्ञान से ज्ञेय तो अगर है अवश्यम तो वैनाशिकाना ज्ञान ज्ञान वैनाशिक को वैनाशिक बने ज्ञान को ज्ञाय हुआ है तो ज्ञान ज्ञेय कोटि में आई जाएगा तो दूसरे ज्ञान का विषय बनेगा फिर तीसरे का विषय बनते बनते हुई है कैसे है टीका में खुलासा करेगा अच्छा टीका में कहते हैं ज्ञातुन योग्य से ज्ञान ही सर्वक्ष पद में क्या है जान्य योग्य जितने हैं सबको नहीं जानता हो तो सर्वज्ञत्व की हानि होगी ब्रह्म जानने योग्य जितने जानता ही नहीं जानता सब सबको जानता है जानने योग्य भी जानता है अपने को जानना बनता नहीं दूसरे को जाना जाता है ये सिद्धांत कर सर्वत्व की हानि हमारे यहां ब्रह्म को नहीं ब्रह्म स्वयं को नहीं जानने पर भी सर्वज्ञत्व की हानि नहीं आएगी क्यों ज्ञातुम योग्य से जो जानने योग्य वस्तु है योग्यश सर्वस्व सबके सब जितने भी हैं अज्ञान अगर तुमको अज्ञान हो उनका जय ना हो तो सर्वज्ञत्व की हानि होगी क्यों ब्रह्म में ऐसा है क्या अपने से भिन्न जितने भी जानने योग्य क्या सबको जानता नहीं है सर्वज नहीं हमारे यहाँ अन्य अगर जो जानने योग्य नहीं है उसको भी जानना पड़ेगा तो लाने के लिए ऐसा हो तो खरगोश का सिंह को कोई जानता कि नहीं जानता सामने खरगोश का सिंह है आकाश कुसुम है बंध्या पुत्र है उनको जानता है भाई के तो कोई भी नहीं उपाय योग्य को जान्य से सर्वज्ञ होना तो है तो ब्रह्म जान्य को तो जानता है सर्वज्ञ है तो हानि नहीं हमारे मत यही कर सर्वस्व अज्ञान ही सर्वज्ञ हानि जान्य योग्य चित्ते हैं उनके अज्ञान होने पर ही सर्वज्ञत्व हानि होगी अंतथा सश विषाणा खर्गो सेना का उसका अज्ञान नहीं हो रहा ना जब वस्तु ले क्या ज्ञान इसलिए असर्वज्ञत्व रूपी जो दोष है सर्वज्ञत्व तो हानि रूप दोष हमारे मत में प्राप्त नहीं हो सकता जो जानी हो गया सबको जानता है ब्रह्म सर्वज्ञ है तो किंतु बैनाशिक से बत तुम्हारे यही लगेगा तो दोष जो सर्वज्ञो तो के हानि जो दोष है तुम्हारे ऊपर ही लड़ना है क्यों तेरह ज्ञान से आवश्यक अंगीकारा उसने क्या स्वीकार ज्ञान गैर रूप से स्वीकार किया है इसलिए अपने ज्ञान नहीं होगा दूसरे ज्ञान का ज्ञान होगा तो स्वयं सर्वज्ञ नहीं बन पाएगा अपने आप को नहीं जान पा रहा है दूसरे जाने तीसरा जाने का ऐसा चलेगा शवेरा स्वश्य ज्ञा अंगीकारात् ज्ञान से तेना ज्ञानस्य से अवश्य ज्ञीकारा स्वेन स्वश गे शोक माना हुआ है इसलिए ही अच्छा इति सिद्धमी पूर्वग्रंथे दूषित्वाद तुमने कहा स्वयं स्वयं को जानता है ज्ञान जो कहा वह पूर्व ग्रंथ में दूषित हो जाता है ज्ञान ज्ञान होगा ज्ञात लगा देना इसको स्वस्थ ज्ञा सिमी पूर्व ग्रंथे दूषितत्वाद स्वय so, का ज्ञेय तो आने के लिए उस उसको हमने दोष दे चुके हैं उर्वरक अन्य गयत्व तो सिर्फ हमकी था और अन्य ज्ञेय तुम मानते नहीं हो अन्य का ज्ञेय ज्ञान को नहीं मानते हो स्वयं स्वयं का ज्ञेय हो नहीं सकता है कोई विभाग होता है एक ज्ञेय और ज्ञान स्वयं स्वयं का ज्ञेय बन नहीं पाता और दूसरे का ज्ञाय ज्ञान को तुम मानते नहीं हो इसलिए तुम्हारे ऊपरी असव हानि रूप दोष तो आ जाएगा यह कहा अनिकारा सर्वज्ञअु सर्वग्ञ अयुग रूप दोष अयुग होने से सर्वज्ञ हानि रूप दोष तुम्हारे मत में है टिप्पणी एक नंबर अन्य जेयत्व ज्ञान अन्य न ज्ञान जेयत्व ज्ञान से अन्य ज्ञान के जेयत्व तो तुम नहीं मानते हो तथा च तम तेव मन बौद्ध मत में ज्ञा अन्य से ज्ञाने भी ज्ञान से भिन्न वस्तु के जानकारी होने पर ज्ञान से भिन्न जितने जानने पर भी ज्ञान ज्ञान असंभव ज्ञान का ज्ञान असंभव है क्यों स्वयं स्वयं का ज्ञान तो होने से खंडन कर दिया है अन्य ज्ञान के तो अवस्था में जाएंगे सर्व विषम ज्ञान हो ना इसलिए क्या होगा ना सर्व ज्ञान हो सर्व विषय ज्ञान नहीं हो पाएगा बौद्ध मत में इतना सर्वज्ञत्व सर्वत्व इतना सर्वकृत्व तो नहीं रहेगा ये कहा अच्छा आज्ञा रहे तभी ही तब मते कथम सर्वज्ञत्व निर्वाह फिर तुम्हारे मत में स्वयं ब्रह्म को नहीं जान पा रहा ना बाकी को तो जानता है ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है फिर सर्वत का तो निर्वाह कैसे करोगे आप ब्रह्म सर्वज्ञ है कैसे बोलोगे एक तो छोटा हुआ आपको तो है आपको मत में नहीं बहुत तो पूछता है तभी ही तब मते माने वेदांति मते कथम सर्वज्ञत्व निर्वाह सर्वतों में निर्वाह कैसे इतिहास ऐसा शंका करें तो कहते हैं अशन मते मान वेदांति बोलते हैं हमारे मत में तस्य ताय तो सर्वज्ञत्व धर्म आता है तो मायिक है माया के कारण है स्वरूपतः ब्रह्म निर्धर्म है सर्वज्ञत्व धर्म भी मायिक है माया से होने वाला है माया को स्वीकार करने पर ब्रह्म को सर्वज्ञ कहा जाता है और माया रहित करके देखेंगे तो ब्रह्म निर्धर्मक है क्या सर्वज्ञत्व आना माया होने से हो सकता है को कुछ भी बोलो सर्वज्ञ बोलो अल्पज्ञ बोलो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है माई कह सर्वज्ञ स्वाभाविक नहीं है ये कहने से माने अस्पण मते तस्वज्ञ तस् सर्वज्ञत्व है वहा माई गर्व माई है माया जन है माई ना तब तर... अनिर्वाही भी नोष उसका निर्वहन न होने पर भी सर्वज्ञों तो का निर्वहन कर सके तब भी कोई दोष नहीं माया के, माया के रहा है माया वो माया सब हो सकता है माया। टिप्पणी तस्वीर सर्वज्ञत् यह है माईकत्व मान तथा अनुप्रत्य मान भी भाषा महत्व न होने वाले को देखना भाषण माया के भूषण है दूषण ने भूषण है घटना घटी जो घटना घटनी नहीं चाहिए उसमें, घटा दिखाने में चलूर होती है, उसको माया नहीं हो सकता उसको जो होना भूषण में माई कोई दूषण नहीं भूषण होता है माई कैसे न तो दूषण को दूषण नहीं माना जाएगा ऐसा सिद्धांत होता है अच्छा आगे दोष इत्यादि इत्यादि कहा कहा जब दोष हमारे लिए लगने वाला था, उसके, उस ए, करने से क्या जरूरत क्या जरूरत तो तो करना पड़ेगा ये कहा ठीक है वस्तु तस्तु वास्तव में पहले तो ये एक जातिक होता है प्रतिबंधी उत्तर वो तो माई का हमारे सब चलेगा सर्वज्ञ आदि माई क्या कह दिया ये प्रतिबंधी उत्तर तत्काल मुखबद्ध करने की बात है तो वस्तु तो तस्तु वास्तव में देखो के तो सर्वजत्व कैसे है सर्वज्ञ मानी क्या है है क्या मानते बुद्धि को ज्ञान मानते क्या लक्षण है सर्वव्यवहार हेतु ज्ञान यही तो ज्ञान तो लक्षण बुद्धि का लक्षण यही है सारे व्यवहार का जो तो कारण होगा वो बुद्धि है उसी को ज्ञान कहते हैं नैया मानते इसी के माध्यम से बोलते हैं वस्तु तस्तु तो सर्वव्यवहार हेतु ज्ञानोत्म ज्ञान का लक्षण यही है सर्वव्यवहार हेत्म ज्ञान सर्व संपूर्ण व्यवहार का जो हेतु है ज्ञान का दोष ये सर्वज्ञत्व है सर्वव्यवहार का हेतु ज्ञान जिसके पास हो mm. वो सर्वज्ञ हो गया सारे व्यवहार करने की जो ज्ञान हो जिसके पास वो सर्वज्ञ है इस सर्वज्ञ तत्व तो तो, ज्ञान स्वप्रकाश ये क्या है ज्ञान भी तो प्रकाश है ना सूर्य जैसे स्वयं प्रकाश है ज्ञान भी स्वयं प्रकाश है ज्ञान श्यापी सारे व्यवहार का हेतु हो जाएगा ज्ञान व्यवहार का हेतु भी ज्ञान बन जाएगा स्व प्रकाशको ना स्व्यवहार हेतु का भी हेतु है सर्वज्ञ अथवा ये कह सकते हैं ज्ञातम योग्य सर्व ज्ञात ज्ञात योग्य सर्व ज्ञात अस्थि जान्य व्यक्ति जितने भी है सबको जानता है इसलिए सर्वज्ञात नहीं कह सकता पूर्व में अवस्था दोषों की तस्व पूर्व में जो जब बहुत अन्वस्था दोष अब ज्ञान को विषय करने वाला ज्ञान करने वाला ज्ञान नहीं मानते ज्ञान को होगा ये बोलना चाह रहे हैं अवस्था दोष भी उसी के लिए जाना चाहते हैं कैसे देंगे अगले भाषा में अच्छा टिप्पणी ज्ञान योग्य चार की अर्वज्ञा उच्यवाद है ऐसा पाठ अच्छा लगता है टीका ज्ञान लिखा है ऐसा पाठ अच्छा लगता ज्ञानी असि संबंधित ज्ञान यहां संबंध होना है उचित जानना एक नवदेगीा नवस्था बौद्धे न मध्यस्थ कोई बोलता है अरे बाबा बौद्ध ने तो स्वयं स्वयं को जानना बोला अन्य दोष कैसे आना है और क्या ज्ञान स्वयं ज्ञान स्वयं अपना विषय स्वयं होगा स्वयं को जानता है स्व विज्ञान माना हुआ है तेह माने मैंने बौद्धे न स्वे विज्ञात ज्ञान के द्वारा ही ज्ञान माना हुआ स्वयं को इसलिए अंगीकारा न अनवस्था अनवस्था दोष नहीं आएगा इसके उत्तर में सिद्धांत बोलते हैं स्वात्मनाचर एक आवासी में स्वात्म नाचार अभिज्ञ अभिज्ञा अनिवार्य अपने आप के द्वारा अभिज्ञ होने के कारण पहले दो ही राशि बोलती है ज्ञान ज्ञान होता है ज्ञाय होता है तो तो अपने आप न जानने के कारण अनावस्था अनिवार्य उनके अनिवस्था दोस्तों हानिहानि है बहुत क्यों स्वयं का विषय नहीं होगा दूसरा आ जाएगा तीसरा आएगा ऐसा है देखा समान है वह अयम दोषी बोलेगा अन्य किया, यहाँ भी तो वैसे ही समान है हमारे यहाँ दोस्त आपका ज्ञान दोष है समान है ऐसा बहुत तो बोले तो कहते ना सिद्धांत नहीं क्यों ज्ञान से एकत्व करते ज्ञान एक ही तो एक ही सिद्ध होता है अनेक नहीं होता अनवस्था नहीं आ सकते ज्ञान तो ज्ञान ही है पर ज्ञा है ज्ञान एक ही सिद्ध होता है इसलिए अनवस्था दोष हमारे आने वाले कैसे एक तो कैसे सिद्ध होता है ज्ञान आगे व्याख्या करते हैं सर्व देश काल पुरुषादी एकम एक ज्ञान नाम अनेक उपाधि भेदा सबित्रादी जलादी प्रतिबिंबवत अनेकदा अवभाष देती इधम उच्यते ता दे सर्व देश काल पुरुष जितने भी हैं जितने आकृति है और जितने देश है काल है जब भी, है, भी है, किसी भी देश में किसी भी काल में जो भी प्राणी उत्पन्न होते हैं सभी अवस्थाओं में एकमेव ज्ञान एक ही ज्ञान है सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म परमात्मा स्वरूप ज्ञान एक ही है नाम रूपादि अनेक उपादि भेदात जैसे नाम रूपादि अनेक उपाधियां हैं मनुष्यदि पशु आदि पक्षी आदि चौरासी लाख योनिया एक एक योनियों में न जाने कितने हैं नाम रूपाधि उपाधि अनेक उपाधि भेद से सवित्र जलादि प्रतिबिंब जैसे सविता का जलादि प्रतिबिंब होगा बर्तन में जल होंगे उद्यम प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है उसी प्रकार जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है सारे शरीर में प्रविष्ट है प्रतिबिंब रूप से जलादि प्रतिबिंब सवित्रादी जलादि प्रतिबिंब अनेकधा अवभाषद एकम एवं ज्ञानम अनेकधा अवभाषद एक ही ज्ञान अनेक रूप से भाषित होता है एक ही है ज्ञान अनेक रूपित हो रहा है जैसे एक ही सूर्य अनेक रूप दिखाई देता है उपाधि के कारण इसलिए उपाधि अनेक हैं जितने एक-एक दिखाई दे रहा है नाशो दो हमारे यहाँ दोष आने वाले नहीं एक ये ये है ज्ञान तथा यह इसलिए यह इस मंत्र में वाक्य कहा जाता है यही वह अंत शरीर अब मंत्र का मंत्रकर्णवाद अभी तो मंत्र नहीं है यही बात मंत्री अंत शरीर स पुरुष योड़शाला उप ये प्रभवती ये मंत्र का करना है इसके लिए आगे मंत्रकर्ण ये पुषादीअवस्थम ट्पणी मैंने अवच्छि विशिष्ट अवस्थवाद विशिष्ट भाष्य अवस्थवाद विशिषा तब तक देश का अवरुष विशिष्ट होकर के ज्ञान अनेक रूप से भाषित हो रहा है जैसे सूर्य अनेक उपादि के कारण अनेक रूप में भाषित होता है आ, में नहीं एक ही है वो ठीक इसी प्रकार ज्ञान भी एक ही है अनेक शरीर आदि बनने के कारण अनेक रूपित होता है ठीक है इसलिए अंत शरीर पे प्रविष्ट पुरुष है करके बोला जा रहे हैं ठीक है सिद्धम ही इतना स्वकेयल तो असंभव से उत्तर अपने आप को अपने आप नहीं जान सकता है। हमने कहा पहले ये पहले भाषण बोल दिया था पूर्व कृष्ण भाषण था अभाव सिद्धम्बी अभाविषे ज्ञान से अभाव पूर्व भाषण कहा होगा। पूर्व भाषण है मैंने नवासी नंबर के भाषण में पढ़ा हुआ है अंतिम भाषण है नवासी नंबर सिद्धम्बी अभाव विज्ञान विषय से ज्ञान से अभाव ज्ञान विद्रेका ज्ञान अंग पहले बोल चुके हैं सिद्ध है, है एक आदमी जो भाषण में सिद्धमी करके कहा था यहाँ स्वेयत्व से असंभव से उत्तवाद सो ज्ञाय होना संभव नहीं है ज्ञान स्वयं ज्ञान का ज्ञान विषय नहीं बन सकता है असंभव उत्तवाद तो परिशेषा और परिशेष हो न्याय लग दूसरा का ज्ञाय होगा अन्य गेय तस्था अनिवार्य बौद्ध पद्म पर विज्ञा की तो अन्वस्था दोष अनिवार्य ज्ञान से अग्ञय त्यवहार आश्चर्य ज्ञात अवस्था तत्क बौद्ध दूर से शंका होगी ज्ञान से अयत ज्ञान को नहीं जानेगा यदि बाकी सब जानलेगा ज्ञान ज्ञान को नहीं जानेगा तो क्या होगा त्यवहार अग्ञय ज्ञान ऐसे, ऐसे फिर ज्ञान व्यवहार नहीं हो पाएगा जब जाने नहीं जाए तो क्या व्यवहार करेगा अपने मिशन में व्यवहार नहीं होगा और ज्ञानांतर दूसरे ज्ञान के द्वारा बनाओगे तो अन्य तुम्हारे पास में भी है ये बहुत दुर्ग शंका है समान एव है ऐसा का भाष्य में बहुत दुर्घटना समान दोष है आपके यहाँ भी वैसे ही है तो भाषा ही बहुत ठीक है स्वप्रकाश अर्यनो स्वभाव व्यवहार सिद्धि देखो जैसे सूर्य में स्वभाव व्यवहार हो जाता है स्वयं प्रकाश करके हमारे यहां ज्ञान स्वयं प्रकाश है स्व प्रकाश स्वप्रकाश होने से स्व्यवहार सिद्धि और स्वव्यवहार की सिद्धि हो जाती है ज्ञान व्यवहार की सिद्धि जाने से ज्ञान भेद से अस्वी अस्मा भी अनंगीकार ज्ञान ज्ञान का भेद अनेक हम स्वीकार करते ही नहीं अवस्था अनाथ प्रस्कृतिर अवस्था की प्राप्ति ही नहीं न ज्ञान शिविर में था न ज्ञान से ज्ञान एक ही तो सिद्ध है एक कैसा सर्वदेश पुरुष सर्वेशादी वस्था एक ही ज्ञान है सभी देश में सभी काल में सभी पुरुष में जितने उपाधि है पुरुष उपाधि विशेष में जितने भी है सभी देश में एक ही ज्ञान है सभी काम में एक ही ज्ञान है और सभी उपाधियों में एक ही ज्ञान है कैसे नाम रूप रुपा, नाम रूपाधि अनेक उपाधि घेरा क्यों एक ही ज्ञान अनेकों के बात रहा है नाम रूपाधि जो अनेक उपाधियां हैं जैसे सविता का दृष्टान्त दिया सविता अनेक हो जाते जलादि अनेक होने के कारण ठीक इस प्रकार भाषित होता है कहा वास्तव में एक ही ज्ञान है ठीक है एकत्व पक्ष भेद प्रति में एकत्व तो पक्ष में भेद की सिद्धि कैसी होगी नाम रूपाधि भेद है एक नाम रूपाधि एकत्व तो पक्ष में फिर व्यवहार कैसे होगा भिन्न व्यवहार नाम रूपाधि के कारण जैसे सूर्य एक ही ऐसे भी मानते हैं बौद्ध भी मानेगा सूर्य एक ही होता है किंतु जब नामरूपाधि तत्त्व आ जाएंगे तो अनेक सूर्य ऐसे ही है व्यवहार हो जाएगा एक ठीक है एवं चाह चैतन्य से एकत्व नित्यत्व चैतन्य एक होने से नित्य हो जाएगा नित्यवाद जगत भिन्न और जगत से भिन्न भिन्नवे नस्य सत्यवाच जगत से भिन्न भी है चेत इसलिए सत्य भी है दो है एक होने से नित्य है और जगत से भिन्न होने से सत्य भी है एक यह एवं चैतन्य से एक नित्यवाद एक होने के कारण नित्य है और दूसरा जगत भिन्न तस् सत्यवाद और जगत भिन्न होने से सत्य भी है अधिष्ठान होते है देखो नित्य होना चाहिए सत्य होना चाहिए अधिष्ठान को रज्जु में सर्क कोई कल्पना करते हैं जब तक सर्पणा कल्पना करते हैं तब तक रज्जु नित्य माना जाए सत्य माना जाएगा तभी कल्पना उसी प्रकार अधिष्ठान हो जाएगा चेतन नित्य है एक है इसलिए कल्पना के अधिष्ठान बन जाएगा चेतन में कल्पना की जाती है सारी कल्पना जितने भी राम रूप वादी कल्पना चेतन में है ही एवं चाहे चैतन्य से एकत्व नित्य एक होने से नित्य ही चेतन और जगत भिन्न जगत से भिन्न होने से तस्त सत्य वो तो चेतन सत्य होता है अधिष्ठान तो अधिष्ठान की सिद्धि हो जाएगी मान जगत कल्पना की अधिष्ठान की सिद्धि चेतन में हो जाएगी हो जाने से तस्विन कलाना नत्याारोप है इसलिए उस चेतन में कला का आरोप हो जाता है यही बात शरीर तो यह सपुरुष तो इत्यादि यथा शोड़श कला प्रोप होती है इत्यादि आरोप आपके आरोप क्यों कलाओं का आरोप क्या है ये कलाओं के माध्यम से आत्मा में पहुंचाना है आत्मज्ञान या मुख्य तात्पर्य कला को जानने में नहीं है आत्मा को तो बदलाने में है स्थिति है आत्म प्रतिपत्त आत्मज्ञान के लिए यह मुझे यह कहा जाता है तथा चाहिए इत्यादि कहा तथा चाहिए ये बातें यहां कही जाती है कैसे एवं सभी चार नंबर की टिप्पणी दिखी पड़ रजु सर्पादी भ्रमस्थल है माने देखो अधिष्ठान पढ़ने के लिए दो चीज होना चाहिए एक तो एक होना चाहिए और एक ये सत्य होना चाहिए नित्य होना चाहिए सत्य होना चाहिए वही अधिष्ठान परेगा तो दृष्टान्त दे रहे हैं रज्जु सर्पादि भ्रम स्थल रज्जु में सर्पाधि का भ्रम हो सर्प हो सकता है जलधारा का भ्रम हो सकता है भूक्षित्र का भ्रम हो सकता है लाठी का माला का अनेक भ्रम हो सकते हैं रज्जु सर्पादी प्रवर्तन ही सर्पाधि अपेक्षा सर्पाधिक अपेक्षा करके एक नित्य से एक है रज्जु सर्पाधि अनेक है कल्पक जितने होंगे अलग अलग कल्पना करेंगे कोई सर्पा बोलेगा कोई जलधारा बोलेगा कोई माला बोलेगा कोई भूषित्र बोलेगा कोई लाठी बोलेगा तो सर्पाधि के अपेक्षा करके रसी एक हो जाती वो नित्य नित्य एक होने से नित्य है सत्य असत्य भी है सर्वादी की अपेक्षा करके सत्य है त्रिकाला सत्य तो नहीं है किंतु जो कल्पना काल में अधिष्ठान सत्य माना जाता है सत्य है अधिष्ठान देखा, देखा तुम है इसी आशय से कहा एवं चैतन्य से इत्यादि बोला इसलिए कहा एवं चैतन्य से एकत्व नित्यत्वाद एक होने नित्य एक से होने से एक नित्य है नित्य होने से जड़ भिन्न सत्य प्राप्त जरूर भिन्न से सत्य भी है इसलिए अधिष्ठान बन जाएगा एक अच्छा ठीक है टिप्पणी बात है अनित अनित्य ही घटाधिवत नाना भगवती जो अनित्य होता है नाना होता है कहा घटादि अनित्य है नाना है जो सत्य होता है वो एक होता है और जो अनित्य होता है वो अनेक होता है नाना मान अनेक अच्छा ठीक थोड़ी चैतन्य नित्यत्व अधिष्ठान सती चैतन्य नित्य है इसलिए अधिष्ठान हो जाता है जो नित्य होगा वह अधिष्ठान बनता है जैसे ऋतु सर्वक में सर्व की अपेक्षा रित्य है इसलिए अधिष्ठान बना इस प्रकार चैतन्य नित्य होने से जगत कल्पना के अधिष्ठान हो जाता है कला कल्पना के अधिष्ठान या कला सदस्य बोलेंगे सोलह कला की चर्चा करेंगे उनकी कल्पना के अधिष्ठान होने पर सती श्रुतम कला राम अध्यारोपण स्तुति में इन कलाओं का यहाँ आरोप किया जाता आगे जो कही जाने वाली कलाएं सोलह कलाएं हैं उसके आरोप किया जाता है कहा कहा, जाता है, है, समय हो गया करते है, हैं? ओम ओम